क्रमा का लक्षण वेदांत में कहा गया गयात अबाधित विषय ज्ञान तो ज्ञान का विषय अनधिगत होना चाहिए और ज्ञान का विषय अबाधित होना चाहिए अनधिगत हम उसे क्यूँ कहते हैं स्मृति को करने के लिए अबाधित्रह्म तो? ज्ञान आगे देख रहे थे प्रत्यक्ष जहाँ धारावाहिक ज्ञान होता है वहां पूर्व ने कहा था कि अधिगत विषय हो जाता है द्वितीय क्षण जो ज्ञान होता है तो सिद्धांत कहा कि क्षण विशिष्ट ज्ञान ऐसा मानेंगे शब्द तो तो जो द्वितीय तृतीय क्षण में ज्ञान हुआ ये पूर्व क्षण ज्ञान के अपेक्षा भिन्न हो जाएगा तो क्षण विशिष्ट क्षण होता है तो काल का प्रत्यक्ष सिद्धांत काल का प्रत्यक्ष होता है अरे अच्छा, नच एवं शाद धारावाहिक द्वितीय आदि ज्ञाने शु आप यहाँ प्रत्यक्ष से आपको काल का भान हो गया किंतु जहाँ धारावाही को शाब्ध ज्ञान होता है अर्थात कोई बालक बैठ करके अगर कहेगा नदिया संति अथवा नदी नदी नदी इसी प्रकार की कहता रहेगा और भी ये ज्ञान को आप क्या कहेंगे यहाँ तो आपको कालों का प्रत्यक्ष कोई चाकू से प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा इस प्रकार की यद्यपि कोई भी ज्ञान होगा अगर कह दे न सुस्ती प्रत्येक कालो न तो ये जो चाकुष प्रत्यक्ष नहीं है ये श्रावण प्रत्यक्ष है जो शब्द सुनते हैं तो इसके साथ भी काल आ जाएगा विचार तो थोड़ा यहाँ अलग दिखा रहे हैं धारावाहिक द्वितीय आदि ज्ञान सुथी संक्षम ऐसा शंका नहीं करना है आकांक्षा पदार्थ ज्ञान से अभाव शाब्द ज्ञान के प्रति तो तीन वहां होना चाहिए आकांक्षा तभी द्वितीय क्षण में वो आकांक्षा नहीं रहने से वो शब्द ज्ञान ही होगा नहीं और द्वितीय और एक हेतु है कि पदार्थ ज्ञान से भाव है न अगर धारावाहिक वो श्रवण करेगा आपको धारावाहिक शाब्द ज्ञान नहीं होगा क्योंकि शाब्द ज्ञान के लिए चाहिए कि आपको अर्थात उससे पहले पद का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए शब्द ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण है तो अगर आप नदिया स्थिर पंच फला ऐसे वो बालक कहता जा रहा है एक वो वाक्य पूरा हो गया दूसरा वाक्य कहेगा तो आप जब ये शब्द में ये वाक्य में पांच पद है प्रत्येक बार वाक्यर्थ ज्ञान होने से पहले आपको पांचों पदों का अर्थ आना चाहिए पदार्थ ज्ञान आना चाहिए तो वाक्यर्थ ज्ञान और पदार्थ ज्ञान एक समय में नहीं होगा तो वाक्यर्थ ज्ञान होने से पहले पदार्थ ज्ञान होना चाहिए इसलिए वहाँ वाक्यर्थ ज्ञान धारावाहिक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आप अगर मानेंगे की वाक्यर्थ ज्ञान होगा उसका पूर्व क्षण में पदार्थ ज्ञान होना चाहिए अर्थात पदार्थ ज्ञान होगा फिर वाक्यर्थ ज्ञान हो जाएगा वो चला गया फिर दोबारा पदार्थ ज्ञान होगा फिर वाक्यर्थ ज्ञान होगा इसलिए धारावाहिक वाक्यर्थ तो ज्ञान यहाँ है ही नहीं इस प्रकार तो की होगा आकांक्षा पदार्थ तत्र से अभाव तारावाहिक बुद्धेर एसिद्धे धारावाहिक वाक्या तो होगा ही नहीं अतएव न धारावाहिक द्वितियादनुमित तो धारावाहिक को द्वितीय अनुमिति द्वितीय क्षण में जो अनुमति होगा धारावाहिक को अनुमिति होता है तब कहेंगे कि अधिकतर हो जाएगा कहेंगे यहाँ भी पूर्वक्ष धारावाहिक को अनुमिति होगा ही नहीं क्योंकि अनुमिति का पूर्वक्षण में परामर्श आना पड़ेगा उसका पूर्वक्षण में हेतु आना पड़ेगा और तो व्याप्ति का स्मरण होना पड़ेगा तो इसलिए कितने क्षण व्यवधान हो जाएगा धारावाहिक को होगा ही नहीं अनुमित अभ्यापी द्वितीय अनुमित क्षण है प्रथम तस्या अनिगत विषयत्व जब आगे हेतु आएगा एक अनुमिति हुआ सारे प्रक्रिया होकर पूरा हो गया फिर दोबारा हेतु ज्ञान होगा ये जो हेतु ज्ञान हुआ पूर्व हेतु ज्ञान से हेतु प्रत्यक्ष होता है ये हेतु ज्ञानो पूर्व हेतु ज्ञान से भिन्न हो जाएगा क्यूँकी इसमें प्रत्यक्ष होने से क्षण आ जाएगा तो सर्वदा चाक्षु से प्रत्यक्ष नहीं किसी प्रकार की भी वो ज्ञान हो उसमें क्षण आएगा इसे विचार जो दिए ये बहुत बलवान विचार नहीं है क्योंकि एक ही वाक्य भर्तृहरि के द्वारा सब कट जाएगा आपको द्वितीय क्षण में जो अनुमति भी होगा अगर आप धारावाही को अनुमति भी मानेंगे तो भी द्वितीय क्षण की अनुमति के साथ काला आएगा रहेगा द्वितीय क्षण अनुमित ये प्रथम क्षण शब्द ज्ञान ये द्वितीय क्षण शब्द ज्ञान तो उसी से ही सब निराकरण हो जाएंगे कालो का अनुमान सर्वत्र होगा मतलब काल का भान सर्वत्र होगा विचार करने के लिए दे दीजिए अच्छा आगे पूर्व पक्षी कहता है अगर आप कहेंगे घट प्रत्यक्ष होता है बोल करके घट किसी काल में रहेगा तो इसलिए आप काल का भी यहाँ प्रत्यक्ष मान लिए। क्योंकि जो अधेय है वो प्रत्यक्ष होने से अधिकरणों को भी प्रत्यक्ष आप मारे काल को भी प्रत्यक्ष मार्ग पूर्व पक्षी नया कह रहा है ननु आकाशे बलाका इति बोला बलात बलाका बगुला आकाश में बगुला बगुला दिखेगा तो दिखेगा तभी उसका अधिकरण जो है वो भी दिखना चाहिए पूर्व भी कह रहा है आकाशे बोला का प्रती बोला अगर आप कहते हैं कि आधे का अगर ज्ञान होने से अधिकरण का भी ज्ञान उसके साथ आएगा तो आकाश से अपनी प्रत्यक्ष सिद्धांति कहेगा निष्ठापति ठीक है आकाश का प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाए पूर्व कहेगा अगर आप प्रत्यक्ष आकाश का चाक्षुष प्रत्यक्ष मान लेंगे तद सदभाव है अर्थात चाक्ष सद्भाव है शब्द लिंग का अनुमान प्रमाण अनुसरण अनुको पत आकाश को सिद्ध करने के लिए नया एक लोग शब्द लिंग को अनुमान देते हैं अगर आपको चाकू से प्रत्यक्ष हो जाएगा आकाश का फिर शब्द लिंग का अनुमान किया जरूरत है तो ये व्यर्थ होगा और नया दूसरा हेतु भी दे रहा है कहता है कि आपका भाष्यकार भगवान कहें अप्रत्यक्ष ही आकाशे बाला स्थल आदि अध्यक्ष अध्यास भाष्य का वाक्य है आकाश अप्रत्यक्ष है होने से उसमें बाला तल मलिन ते तल मलिन मलिन मेघ देखने से मलिन कहते हैं तल का जो कढ़ाई जैसा वो सब अध्यास करते हैं तो स्वयं भगवान भाष्यकार वहां अप्रत्यक्ष कहे है इति भाष्यकृत वचन विरोधाच अगर आप इष्टापति कहेंगे भाष्यकार का वचन भी विरोध होगा एक तो जो शब्द लिंग का अनुमान ये व्यर्थ होगा भाष्यकार वचन विरोध होगा क्या न्याय भाषिक ना ब्रह्म ना सूत्र का, का वाक्य है अप्रत्यक्ष ही आकाशे बाला स्थलमता अध्याश वाष्य का वाक्य है क्योंकि न्याय भाष्य का वाक्य कहेगा तो वेदांति कह देगा <laughs> कहेगा न्याय मनोवचन बहुत ज्यादा में लोग कहते हैं ये कोई मनु का वाक्य नहीं आपका कर, आपका है आपका वातिककार आपका भाष्यकार कहते हैं हम लोग मानेंगे ऐसे ये भाष्य इत्यादि में नहीं है ये अर्थात तो जो आगे वृद्ध प्रस्थान इत्यादि देखेंगे वहां विवाद थोड़ा अधिक है तो वहां ये लोग कह देंगे ये कोई मनु का वाक्य नहीं है आगे सिद्धांत पूर्व पक्षी जो कह दिया कि शब्द लिंग अनुमा का अनुमान व्यर्थ होगा और भाष्यकार का वचन व्यर्थ होगा तो सिद्धांत कहता है कि जैसे निरूप रूप का प्रत्यक्ष होता है ऐसे आकाश में प्रत्यक्ष होगा क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष नहीं होगा नया कि इसलिए कह रहा है कि उसमें उद्भूत रूप नहीं है ये कहेगा तो सिद्धांत कहेगा कि निरूप रूप जैसे प्रत्यक्ष होता है आकाश में उद्भुत रूप में प्रत्यक्ष होगा इस प्रकार की शंका होने से पूर्व पक्षी उसका निराकरण करता है चाक्षुसा निरूपस्थ रूप से चाक्षुषत्व यथा होती तथा आकाश अभी निरूपत चाक्षुष इस प्रकार की कहेगा तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि निरूप रूप से चाक्षुसत्व अद्रव्यवाद अविरुद्ध ये जो हम देते हैं प्रयोजक चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजक ये द्रव्य चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए प्रयोजक क्योंकि ये महत्व और रूप ये द्रव्य में रहेगा द्रव्य का चाक्षुष के लिए ये दोनों रहना चाहिए और आप हमको प्रति उदाहरण दिखा देते हैं रूप रूप कोई द्रव्य नहीं है तो हम कहते हैं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा आप कहते हैं रूप का प्रत्यक्ष होता है रूप गुण है आकाश द्रव्य है इसलिए रूप मतलब गुण का उदाहरण दे करके आप द्रव्य में मतलब द्रव्य में दोष को वारण नहीं कर पाएंगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं अद्रव्य तवद रूप का तो रूप रूप में रूप नहीं रहने पर भी चाचू स्यूंकि अद्रव्य है इसलिए अभी सिद्धांति कहेगा कि तो आपका आधेय का ज्ञान होगा का ज्ञान नहीं होगा हम सिद्धांत कहता है कि आधेय का का भी हो का हो तो काल का ज्ञान भी होगा हो तो होगा तो दोनों साथ में होगा नया के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है क्यों उसके लिए दृष्टान दिखाता है तस्मात तो सुरचंदन यथा सौरभ्या से तो सौरभ्य अंश वहाँ चंदन अंश तो प्रत्यक्ष होता है सूर्य भी चंदन में उसमें जो सौरभ्य है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है वो तो नया एक लोग कहेंगे ज्ञान रक्षण अथवा दूसरे लोग कहेंगे अनुमान करता है चंदन अंश प्रत्यक्ष हुआ सूर्य अंश परोक्ष जैसे वहा होता है तो इसी प्रकार तदवत कालांश परोक्ष में घट का तो प्रत्यक्ष होगा किल का परोक्ष परोक्षा ये न जाएगी सिद्ध अर्थात तो होगा तो दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे ऐसा कोई बात नहीं है जैसे चंदन का प्रत्यक्ष हो रहा है चक्षु से प्रत्यक्ष और सौरभ्य का तो चाक्षता है नहीं होता है परोक्ष होता है इसी प्रकार यहाँ भी होगा अर्थात काल आकाश ये सब का तो परोक्ष ज्ञान होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा तथा ची क्या हुआ निरूप्य काल तत् क्षण से अचाक्ष सिद्धांत क्या कह दिया था जो द्वितीय अधिक क्षण का ज्ञान होने से अनधिगत विषय अधिगत नहीं होगा इसलिए अनधिगत होगा क्योंकि द्वितीय क्षण तृतीय क्षण ऐसे आएगा तो अभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो नहीं होने से निरूपष्य तत्त तत क्षण से जो तत् तत काल काल निरूप है होने से और अचाक्षु सत्व चाकुष नहीं होगा तो आपको खाली घट का ही ज्ञान होगा तो घट ज्ञानों में से धारावाहिक बुद्ध अव्यापति तो पूर्व पक्षी ये विचार में आरंभ किया था घट घट ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है द्वितीय क्षण का ज्ञान अधिगत तो विषय होगा अधिगत तो विषय होने से आपका लक्षण द्वितीय क्षण ज्ञान में जाएगा नहीं पूर्व पक्षी दोष दिखाया सिद्धांत ने उसको क्या उत्तर दिया था पूर्व पक्षी ने ये दोष दिखाया तो आज हम प्रथम प्रश्न किए थे आप लोग सब उत्तर दिए थे तो भारी पड़ जाते अच्छा ठीक है पूर्व पक्षी ने कहा कि जहां धारावाहिक तो ज्ञान होगा प्रथम क्षण में घट ज्ञान हो गया द्वितीय क्षण में फिर घट ज्ञान होगा तृतीय क्षण में घट ज्ञान होगा जो द्वितीय तृतीय क्षण में ज्ञान होगा ये ज्ञान का विषय क्या है घटा हुआ तो द्वितीय क्षण में अगर घटो हुआ तृतीय तो क्षण में घटो हुआ ये जो द्वितीय तृतीय क्षण में घटो का ज्ञान हो रहा है ये घटो प्रथम क्षण में ज्ञान हुआ था तो इसलिए द्वितीय तृतीय क्षण का जो विषय है वो अधिगत हुआ द्वितीय तृतीय क्षण में जो घट का ज्ञान ये अधिगत हो गया क्योंकि प्रथम क्षण में घट का ज्ञान हुआ था सिद्धांत उसका क्या उत्तर दिया क्षण विशिष्ट होकर क्षण विशिष्ट होकर के ज्ञान हो रहा है, क्षण एक काल है तो काल का ज्ञान होता है तो सिद्धांत कहा पूर्व पक्षी कहता है कि काल का ज्ञान नहीं होता है क्यों नहीं होता है काल एक द्रव्य है सिद्धांत कह दिया था कि काल का प्रत्यक्ष होता है पूर्व पक्षी कहा उसमें नहीं है उत्तर रूप नहीं है उद्भुत तो रूप नहीं होने से काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा पूर्व पक्षी कहा सिद्धांत उसका निराकरण कैसे कर दिया रूप रूपों रूप में भी रूप नहीं है प्रत्यक्ष होता है तो होने से कालो में रूप नहीं फिर भी उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा जा। पूर्व पक्षी अभी कहता है कि रूप और काल ये दोनों का सम्मान नहीं कर पाएंगे क्योंकि कालो क्या पदार्थ है द्रव्य है रूप गुण है द्रव्य का चाक्षुष होने के लिए रूप चाहिए गुणों का चाकुष होने के लिए रूप नहीं चाहिए और काल द्रव्य है रूप नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा इसलिए काल का प्रत्यक्ष नहीं होगा जो पहले दो से दिखाया था पूर्व द्वितीय तृतीय क्षण का ज्ञान अधिगत विषय होगा सिद्धांत कहता है क्षण का ज्ञान साथ में आएगा पूर्व पक्षी कहता का तो ज्ञान ही नहीं होता है इसलिए क्षण ज्ञान नहीं आएगा ज़ी. नहीं आएगा तो द्वितीय तृतीय क्षण में अधिगत होगा अधिगत होगा तो दोष, वो निष्कर्ष बोल रहा है निरूप्य तत्त क्षण तल निरुप जो काल है अचाक्षुसत्व इसका चाक्षुष ज्ञान नहीं होगा नहीं होने से धारावाहिक बुद्ध अपी धारावाहु धारावाहिक बुद्ध अव्याप्ति जो पहले कहा था तो वो तदवस्था अर्थात तो वो अव्याप्ति ऐसे ही रहेगा अरुचे है पूर्व पक्षी सिद्धांति का समाधान में अरुचि दिखाया काल को प्रत्यक्ष लेकर के आप से तो समाधान दे देंगे ये नहीं होगा काल का प्रत्यक्ष होता ही नहीं अरुचि दिखाने से सिद्धांति अभी उत्तर देता है मूल में किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि न ज्ञान वेद जहाँ धारावाहिक बुद्धि होता है वहाँ ज्ञान भिन्न होता ही नहीं द्वितीय तृतीय क्षण में भिन्न ज्ञान होने से अधिगत विषय पूर्वी दोष देता था सिद्धांत कहते हैं ज्ञान भिन्न होता ही नहीं एक ही ज्ञान ही चलता है जहाँ धारावाहिक वृद्धि होता है धारावाहिक बुद्धि वहाँ ज्ञान का वेद होता ही नहीं एक ही ज्ञान है तो उसका पूर्व में तो और ज्ञान नहीं है पूर्व में ज्ञान होता है घट विषय का ज्ञान है उसका पूर्व में नहीं है नहीं होने से तो अधिकता कैसा होगा एक ही ज्ञान ही चलता है जब तक धारावाहिक ज्ञान होता है वो एक ही ज्ञान होता है सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थल न ज्ञान वेदा फिर क्या होता है किन्तु यावत घटस्पुरम जब तक घट ज्ञान होता है घटाकार को करने वाले एक ही है ना नाना। तो ये वृत्ति एक ही होगा अन्य नहीं होगा तो पूर्व पक्षी कहेगा ठीक है वृत्ति एक हो तो स्वमे तक भी एक हो तो सिद्धांत कहते ऐसे नहीं वृत्ति है शो विरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर वृत्ति जब तक स्व विरोधी वृत्ति नहीं आएगा तो गटवृति हो रही है अगर वो कटवृत्ति हो जाएगी तो ये स्व विरोधी विरोधी अर्थात में एक विरोधी अथवा नया की भाषा में नया क्या सभी लोग कहेंगे जब उत्तर ज्ञान होगा वो पूर्व ज्ञान का नाशक बनेगा तो विरोधी होगा तो जब तक स्व विरोधी अर्थात पूर्व क्षेत्र ज्ञान का विरोधी ज्ञान जब तक नहीं आएगा तो वही ज्ञान ही चलता रहेगा वो वृद्धि एक ही होगा तो अगर पूर्व पक्षी कहेगा कि ठीक है वो वृत्ति एक रहेगा हमारा विचार हो रहा था प्रमा के बारे में ज्ञान के बारे में वृत्ति और ज्ञान एक नहीं है आप तो कह दिए तो ज्ञान तो वो है कि जो चुन वृत्ति एक होने से वो ज्ञान कैसे एक होगा इसके लिए सिद्धांत के रे तथा तो मूल तत्प्रतिफलित चैतन्यम वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको घट ज्ञान बोल के कहा जाता है घटाधिक्ञान एकमिति वृत्ति अगर एक रहा तो उसमें जो प्रतिफलन होगा वो भी एक रहे दर्पण अगर एक है तो उसमें होने वाला प्रतिफलन वही एक रहेगा न्यापति अधिगत नहीं होगा एक ही वृत्ति एक ही वृत्ति एक ही ज्ञान टीका में पूरा पृथा नुतस्त ज्ञानभेदो नृछति ज्ञानभेद वहाँ क्यों नहीं नई जो धारावाहिक बुद्धि हुआ वहाँ ज्ञानभेद क्यों हुआ सिद्धांति मूल में उतर यहां घटस्फुणाला अंतरण वृत्तिरिकाएंग टीका यल प्रकाशते इति घटुण घटो अस्ती और घटो घट प्रकाशते इस प्रकार की घट से स्पुर कालम लाघवे न घटाकार अंत करण वृत्ते एक वेदांत क्या क्या की लाघव है नया एक का नियम है तृतीय क्षेत्र वृत्ति ध्वस प्रति तृतीय तो। क्षण में तो ध्वंस हो ही जाएगा तो वेदांत क्या क्या की वो गौरव है अगर एक ही विषय का वृत्ति है तो क्यूँ ध्वंसा मानेंगे लाघवत नहीं लाघव घटाकार अंतकरण वृत्तिर एक उत्तर आहत तावत घटाकार घटाकार अंतकरण वृत्तिर एक करके किसका व्यावर्तन करते हैं मूल में कहा कि न तो नाना टीका में न है, है, गौरव अर्थात गौरव से नाना वृत्ति नहीं मानेंगे लाघव एक ही वृत्ति मानेंगे टीका मैं आज पूर्व पक्षी कहता है अगर आप लाघव से एक वृत्ति मानेंगे तो नु अति लाघवाद सुश्रुति पर्यंतम में एकाएव कु न होगी अति लाघव होगा सोने तक एक ही वृत्ति चले तो कहता है असंख्य सिद्धांत उत्तर देता है सो विरोधी वृत्ति काले तत्स्थितेर असंभव न तस्तर स्थायित्व अभ्युपगम इोधी वृत्ति उत्पत्ति काले सो से मान लीजिए वृत्ति चल रहा था उसका विरोधी वृत्ति हो जाएगा वृत्ति। तो जब पटोवृत्ति उत्पत्ति काल में तत्स्थित न स्थिति असंभव हो जाएगा स्वस्थितरभवेन इसलिए तथा अर्थात विरोधी वृत्ति स्थायो अभ्युपगम इसलिए विरोधी उत्पन्न हो जाने से और पूर्व पूर्ववृत्ति नहीं रहेगाधिवृत्तिपत्ति पर्यत टीका में कहा प्रकृत वृत् सो पद से लिया जाता है आगे ननु ज्ञान भेद निरासार्थम एक वर्णनमुक्तम हमने प्रश्न किया था कि प्रमा का विचार आरंभ हुआ था प्रमा का लक्षण जाएगा नहीं प्रमा ज्ञान है आप अभी कहते कि वृत्ति एक रहेगा ज्ञान भेद निराश के लिए वृत्ति को एक ऐसा वर्णन कर दिए ये तोयुक्त सिद्धांत है चैतन्य से ज्ञान अर्थ तो ज्ञान सदस्य चैतन्य को कहते हैं वृत्ति को तो ज्ञान नहीं कहते हैं सिद्धांत उत्तर देता है वृत्ति प्रतिफलित चैतन प्रतिफलित एक अर्थात चैतन्य से वृत्ति प्रतिफलित उसमें भी एक अच्छा वृत्ति प्रतिफलित तो एक चैतन्य तो घटादी ज्ञान वृत्ति प्रतिफल चैतन्यको ज्ञान शब्द से कहा जाता है जो लोक में व्यवहार होता है तथा तदक्या तदा वृत्ति सिद्धिया चैतन्य रूप ज्ञान से एकत्व जब तक वृत्ति एक रहेगा तदकत्व सिद्धिया वृत्तिक सिद्धिया वृत्ति अगर एक रहेगा तब प्रतिपलित चैतन्य रूप घटाधि वृत्ति में प्रतिपलित होगा जो चैतन्य वो घट ज्ञान कहा जाएगा वृत्ति तो अगर एक रहेगा तो ज्ञान भी एक मूल में कहा तथा प्रतिपलित चैतन्य रूप घटाधि ज्ञान अभी तबत्न एक तत्ति तत्पदेफल वृत्ति प्रति चैतन्यम इसको घटाते ज्ञान कहा जाता है वो भी तत्र तत्र तावत त्रतालीम एव का अर्थ तस्मिन विषय तावत कालीनम जितना समय पर वृत्ति तो रहेगा वो ज्ञान भी एक ही होगा एक ज्ञान होने से अधिगत विषय नहीं होगा टीका में वृत्ति भेदा भावे सिद्धे सती वृत्ति भेद नहीं हुआ तो नहीं होने से धारावाहिक बुद्धिस्थलेका घटस्फुण वृत्ति रहा तो जहाँ धारावाहिक ज्ञान होता है वहां यलि घटस्फुन अर्थात घट ज्ञान होता है तबत्का तो ज्ञान एक ही रहा। एक राहत अधिक तो नहीं हुआ इसे हेतु से अव्यप्ति शि ना पहले ज्ञानांतर हो तो फिर उसमें कहेंगे अभी ज्ञानांतर ही पूर्व तो तो पक्षी कहता है कि ठीक है अभी हम धारावाहिक ज्ञान नहीं कहेंगे पूर्ववृत्ति कब नष्ट हो जाएगा विरोधी वृत्ति आ गए अभी पूर्व पक्षी कहते हैं विरोधी वृत्ति उत्तर विरोधी वृत्ति हो गया घट ज्ञान था पट ज्ञान हो गया होने के बाद पुनर्जा घटा दी ज्ञान अब कितने घट ज्ञान हुआ फिर पट ज्ञान हुआ तो अभी और पूरा घट ज्ञान आप एक वृत्ति नहीं कह पाएंगे पट ज्ञान जाकर के फिर घट ज्ञान आ गया अब ये जो घट ज्ञान हुआ इसका विषय अधिगत होगा नहीं होगा अगर आप कहेंगे कि अधिगत होगा क्योंकि पहले घट हुआ था अगर अधिगत हो जाएगा ये जो बीच में विरोधी वृत्ति के बाद जो ज्ञान होगा ये होगा फिर समझा अभी प्रमाण पुनर्जा घटादि ज्ञान से अधिगत विषय तीति चे तो बीच में विरोधी वृत्ति आया तो अभी जो तृतीय क्षण में जो फिर घट ज्ञान होगा वो अधिगत विषय हो जाएगा इस चेत सिद्धांत कहते हैं कि हम अनधिगत जो विषय अनधिगत विषय ऐसा दिया है लक्षण में विशेषण इसका अर्थ क्या है आगे सिद्धांत है कि सो अन्यून विषय को अनुभव अजन्यत्व से विवक्षित्व जहा हमको अनुभव होता है अनुभव से संस्कार हो गया संस्कार से आगे स्मृति होगी स्मृति अनुभव से अधिक होगा ना कम होगा समान भी हो सकता है कम भी हो सकता है अधिक कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा अनुभव स्मृति से अधिक कभी भी स्मृति कभी अनुभव से अधिक होगा ही नहीं अनुभव ये स्मृति के अपेक्षा अधिक होगा अथवा समान हो सकता है किन्तु अनुभव को भी न्यून हो जाएगा स्मृति से नहीं, नहीं होगा तो अनुभव अन्यून होगा न्यून नहीं होगा अन्यून होगा तो स्मृति अन्यून जो अनुभव स्मृति अन्यून जो अनुभव अनुभव से जो जन्य होगा अनुभव जन्य स्मृति होगा तो से अन्यून जो अनुभव उस अनुभव से जो जन्य होगा वह स्मृति ही होगा और हम लक्षण कर देंगे कि अनुभव स्मृति अन्यून अनु, अनुभव उसे अजन्य वास्तविक यहाँ ये पंक्ति देखिए सो अन्यून विषय को अनुभव अजन्य इतना दिया है अभी हम खाली कहेंगे कि अनुभव अजन्य अनुभव अजन्य अगर इतना कहेंगे ये और स्मृति में जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि स्मृति अनुभव जन्य है तो अनुभव अजन्य इतना ही कहने से जो हमको तृतीय क्षण में घट ज्ञान आ रहा है बीच में पट ज्ञान हुआ था ये जो तृतीय क्षण में घट ज्ञान आ रहा है ये और स्मृति जन्य नहीं है मतलब अनुभव जन्य नहीं, नहीं। तो है क्योंकि ये तो स्वयं को अनुभव इंद्रिया शनि को सोकर के रहा है तो हम खाली अगर इतने ही कह देंगे कि अनधिक शब्द तो का अर्थ होगा कि ये अनुभव अजन्य इस प्रकार कहेंगे अनुभव जन्य होता है स्मृति हम अनुभव अजन्य कहेंगे तो होने से भी आप और इसको स्मृति बोल करके मान नहीं पाएंगे ये इंद्रिया तो शनिगर से होकर हुआ पूर्व क्या कह रहे हैं कि घटो सामने में है किन्तु ये आपको स्मृति से भी आ है वास्तविक वेदांत का भी कहना है कि अगर विषय प्रत्यक्ष है ये कभी स्मरण नहीं है ये अनुभव ही है अर्थात हम सामने में कोई पदार्थ देखते हैं फिर दूसरे कुछ पदार्थ को देखें बाद में उसको देखेंगे ये अनुभव ही है विषय अगर प्रत्यक्ष है तो वो कभी स्मृति नहीं होगा ये सर्वदा अनुभव ही होगा तो इसी प्रकार की यहाँ जो तृतीय क्षेत्र में ज्ञान हुआ ये अनुभव अजन्य होने से ये और स्मृति का लक्षण नहीं है अधिगत तो नहीं है ये लक्षण हमारा ठीक रहेगा इतना अनुभव अजन्य अगर कह देंगे तो तृतीय क्षण में तो जाएगा अभी धारावाहिकों को लेकर पूर्व पक्षी दोष दिखा रहा था अभी कहेगा आप लक्षण बना दिए अनुभव अजन्य जो तृतीय क्षण घट ज्ञान हुआ ये प्रत्येज्ञा हो सकता है अगर इस प्रकार के शब्द को प्रयोग करेगा स्वयं घट इस प्रकार कहेगा अभी धारावाहिक नहीं है धारावाहिक का विचार पूरा कुछ मान लेगा ठीक है आप अनुभव अजन्य कह दिए और लक्षण जाएगा नहीं किंतु प्रत्येक इसको सिद्धांती प्रमा मानता है नहीं मानता है अनुभव प्रमा है तो अभी तृतीय क्षण में जो ज्ञान होगा तो अभी आप अनुभव अजन्य कहते हैं किन्तु प्रत्येक अनुभव अजन्य होगा पूरा उसमें स्मृति अनुसरी है वो प्रत्येक में लक्षण में जाएगा इसलिए अनुभव अजन्य इतना कहने से स्मृति का वारण तो हो जाएगा किंतु प्रति का मतलब प्रत्येज्ञा में अभिव्यक्ति हो जाएगा उसमें जाएगा नहीं लक्षण क्योंकि जो है वो अनुभव अजन्य है क्या अनुभव जन्य भी है उसमें स्मृति अंश है अनुभव जन्य भी है इस प्रत्येज्ञा में जो लक्षण नहीं जा रहा है इसको वारण करने के लिए बाकी विशेषण जोड़ते है सो अन्यून विषय अनुभव अनुभव का विशेषना सो अन्यून विषय को बनाते इसके द्वारा क्या हुआ जो स्मृति हुआ वो स्वयन विषय को अनुभव का जन्म हुआ स्वयून स्व पद से स्मृति स्मृति से अन्यून विषय को जो अनुभव होगा अन्यून अर्थात कम नहीं है अनुभव जो होगा वह स्मृति का बराबर हो सकता है अथवा तो स्मृति से ज्यादा होगा कम को भी हो जाएगा नहीं, नहीं।, नहीं होगा इसलिए स्व अर्थात स्मृति स्मृति अन्यून विषय अनुभव वो अनुभव हो जाएगा स्वयं विषय को अनुभव उसे जन्य होता है स्मृति और उसे अजन्य होगा स्मृति और उसे जो अनुभव आएगा अथवा प्रत्येक यूजिया आएंगे वो सब उससे अजन्य होगा स्वन्यून विषयक अनुभव जन्य होगा स्मृति और उसे अजन्य करेंगे तब ये अभी अनुभव में जाएगा अथवा तो प्रत्येभिज्ञा में भी जाएगा तो प्रत्येभिज्ञा में तो प्रत्य भी कैसे जाएगा क्योंकि तो प्रत्येभिज्ञा में स्मृति अंश है स्मृति अंश तो है किंतु अभी ये जो प्रत्येभिज्ञा है ये केवल स्मृति अंश को लेकर के नहीं चलता केवल स्मृति अंश को लेकर के चलता है तो स्वयन विषय को अनुभव जन्य हो जाता किंतु इसमें और एक प्रत्यक्ष अंश भी है प्रत्यभिज्ञा। में इसके लिए ये स्वयन विषय को अनुभव अजन्य भी होगा खाली अनुभव अजन्य कह सकते थे स्मृति का तो हो जाएगा किंतु प्रत्यभिज्ञा में अव्यापी हो जाएगा क्योंकि प्रत्ये विज्ञा अनुभव जन्य भी है स्मृति अंश है उसमें अनुभव जन्य होगा ये जो प्रत्येक विज्ञा में अव्यापति हो जाएगा उसको वारण करने के लिए ये लक्षण जोड़ते हैं स्व अन्यून विषय का तो स्व अन्यून विषय का अनुभव जन्य पेने से स्मृति होगा और अजन्य पेने से बाकी जितने आ जाएंगे तो उसमें अनुभव भी आएगा और प्रत्येक विज्ञा में आएगा ये लक्षण करने से आप अभी दोष नहीं दे पाएंगे अर्थात धारावाहिक को भी नहीं कह पाएंगे अर्थात स्मृति भी नहीं है इंद्रिया को और प्रत्येक को लेकर के भी दोष नहीं देखा पाएंगे अगर प्रत्यभिज्ञा को लेकर के कहेंगे प्रमा होना चाहिए तो हम भी कहेंगे प्रमा है प्रमा होगा क्योंकि शो अन्यून विषय का अनुभव अजन्य है ये उस दृष्टि से प्रमा भी होगा तो दोनों अंश के लिए हैं ये इस प्रकार लक्षण अनधिगत शब्द का अनधिगत विषय का ये अर्थ है केवल अगर अनुभव अजन्य कहेंगे तो प्रत्यभिज्ञा में अव्ञापी हो जाएगी जो प्रत्येभिज्ञा है वो अनुभव है क्योंकि उसमें एक स्मृति अनुसर है होने से अनुभव जन्य है और हम लक्षण कह देंगे अनुभव अजन्य तो अनुभव अजन्य कहने से स्मृति का वारण तो हो गया जो अनुभव जन्य तो प्रतिविज्ञा में लक्षण जाएगा नहीं वो एक प्रमा है इसलिए कहेंगे की स्व्यून विषय को अनुभव अजन्य स्व अन्यून विषय का अनुभव जन्य होता है स्मृति और उसको हम अजन्य कर देंगे स्मृति को छोड़कर बाकी जितने हैं सब में जाएगा स्मृति को छोड़ कर के कौन होगा अनुभव और प्रतिविज्ञ सब में जाएगा लक्षण सिद्धांत घटा देव बाधित पर अब पूर्व पक्षी वेदांत को वेदांत सिखाएगा कहता है कि आपका सिद्धांत में घटादे भी सुप्ति रूपे बिथ्या अब तो कहते ना जगत मिथ्या घट भी मिथ्या है जी। तो मिथ्या बने सुथ्याट भी बाधित तो हुआ तो घट भी बाधित तो है मिथ्या है तो आपका लक्षण में दूसरा अंश है अबाधित विषय होना चाहिए अभी बाधित तो हुआ इसलिए घट ज्ञान और प्रमाण नहीं होगा बाधित तो तत्व ज्ञान से अप्रमात्व न लक्ष्यत्व तो अभावत् घट ज्ञान ये लक्ष्य ही नहीं हुआ नहीं बने से तत्र अव्याप् शंका तुपपन्न तो अभी तो उसमें अव्याप्ति और उसका निराश ये करने के लिए अब अबाधित अनधिगत ये सब कुछ आवश्यक नहीं है आपका तो एक ही बात है सब मिथ्या है सबाधित है तो अनुपन्न आशयन संकते <coughs> मूल नो नु सिद्धांत घटाधेर मिथ्यात्व बाधित तो घट मिथ्या होने से बाधित तो हो गया तो इसलिए वो प्रमाण नहीं होगा उसका ज्ञान क्योंकि प्रमाण का लक्षण तो है अबाधित ज्ञान प्रमाण नहीं होगा ठीक है हमें कथम प्रमाण उसमें जो सब ब्रैकेट में दिया है वो सब प्रतीक है प्रमात्व न लक्ष्य न भवती अर्थ जो प्रमा होगा वो लक्ष्य है तो यहाँ होना चाहिए अप्रमात्व लक्ष्यम न भवति इस प्रकार पंक्ति होने से थोड़ा ठीक होता है अप्रमा है इसलिए लक्ष्य नहीं बनेगा घटा दी ज्ञाना तो यहाँ प्रमात्व ने दिया है सारे पुस्तकों में प्रमात्व में दिएगा अर्थात तो तो प्रमा जो होता है हो लक्ष्य होता है प्रमा नहीं है इसलिए लक्ष्य नहीं होगा समाधानम प्रति जानते समाधान कहेगा उसका भाष्य मूल में उत्तर देता है करता है करता आपने कह दिए कि घटादि मिथ्या है तो ये होता साक्षात्कार अना घटादी नाध उक्त सुक्ति रूपये संसार दशाया वेदांत में तीन सत्ता मानते हैं एक होता है प्रातिभाषिक सत्ता एक व्यावहारिक सत्ता और एक पार्थिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता उसको कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जिसका बाध हो जाता है ब्रह्म ज्ञान जब तक तो नहीं हुआ तब तक संसार है संसार अवस्था में जो बाद जाएगा उसको कहेंगे प्रातिभाषिक दिखता है रज में सर्प ये ग्रह में ये जल ये सब को कहा जाता है प्रातिभाषिक सत्ता ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्य ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर अन्य ज्ञान से बाध्य हो जाता है ये सब प्रातिभाषिक और दूसरा हो गया व्यावहारिक व्यावहारिक अर्थात ब्रह्म ज्ञान बाध्य और तीसरा हो गया और तो तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं तो सिद्धांती पूछता है कि आप जो घट को करके कहते हैं अभी ये क्या ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उतर सुपी पद संसार दशा संसार दशा ब्रह्म साक्षात्कार बिना ब्रह्म साक्षात्कार बिना इति विकल्प आद्यम अंगी करोती सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद घट मिथ्या हुआ घट ज्ञान भी बाधित तो हो गया वो प्रमाण नहीं है ज्ञानी के लिए कुछ प्रमाण नहीं है तो ये ठीक है अंगीकर मूल में ब्रह्म साक्षात्कार अनंतरम ही घटाधीन बाध ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद घट का बाध होगा क्यूँ उसके लिए प्रमाण देता है ये त्वस आत्मी बात तत्व य्याम अवस्थायाम तू अर्थात अश्य, ज्ञान न सर्व आत्मा एव अभूत जब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब आत्मा हो गया तत, तत्र, तत्र, तत्र, तस्याम अवस्थाया न के न कर कम विषय पश्य तब जब सब कुछ बाध हो गया फिर कर्ण कर्म ये सब करता ये सब कहाँ रहेगा तो व्याक्षेप है न, कम पश्य क्या कर्ण रहेगा क्या विषय रहेगा तत्र देते। तत्र अर्थात ब्रह्मज्ञान साक्षात्कार अनतर घटादीना बाध इस विषय में श्रुति प्रमाण देते हैं ये तो सर्वत्म उसका अर्थ टीका में देते हैं यहात यश्याम अवस्था यश्याम का अर्थ तत्व साक्षात्कार दशा तत्व साक्षात्कार अवस्था वैलक्षण्य दोतक क्योंकि मंत्र मीडिया यू अस्त तू, तो तू का अर्थ अज्ञान अवस्था से विलक्षण अर्थात ज्ञान हो जाने से ज्ञान हो जाने से सब बहादुर हो जाएगा ज्ञानीन ब्रह्म साक्षात्कार वाले का ज्ञानी का सर्व आत्मा अभूत सब कुछ आत्मा ही हो गया आत्मा वही एक ही पदार्थ अधिष्ठान स्वरूप सब हो गया अधिष्ठान स्वरूप सब हो गया अर्थात अध्यक्ष कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं ये हो गया तत्त्व तो जो मंत्र में दिया केन कारणेन पश्यत तशाया कि विषय पशेत कारण क्या रहेगा विषय क्या रहेगा सत्तात्म तत्व हो गया अधिष्ठानूप तत्व बाधित सब कुछ तत्व ज्ञान से बाधित तो हो गया तत्व ज्ञान से बाधित तो हो गया अर्थात यहाँ कहते हैं बाधित तो हो गया बाधित तो हो गया तो उसका अज्ञान के साथ का सत्यता हो गया तो कहते हैं ना ज्ञान होने के बाद जगत बाधित तो हो जाएगा बाधित तो क्या हो जाएगा जगत भी जो हम लोग सत्य मानते हैं इसको सत्य तो बुद्धि चला जाएगा तो जैसे कहते हैं रज्जु में सर्प दिखता था अब निश्चय हो गया ये सर्को नहीं है किंतु उसमें चिन्ह किया जाए इस प्रकार वो सर्प जैसा दिखेगा किंतु अभी सर्पो में बुद्धि नहीं रहेगा जगत दिखेगा नहीं ये नहीं है ये तो योग वालों का मत है उसके लिए बहुत कठिन है क्योंकि इसको स्थिर करके रखना सभी का लिए अर्थात योग सरल मार्ग ऐसे नहीं ये इसीलिए जगा परमेश्वर द, दो मार्गो तत् दो मार्गो जगाध परमेश्वर ये कस्य असाध्य कस्य योग कस्य तत्व निश्चय किसी के लिए योग असाध्य है तत्व निश्चय कर ले सकता है और किसी के लिए योग तो सरल पड़ेगा इन तत्व निश्चय नहीं कर पाएगा ये पूर्व संस्कार ले करके कुछ लोग उपासना उसमें खूब रुचि लेंगे कुछ लोगों का देखेंगे मनो बहुत ज्यादा उपासना में ये नहीं है संस्कार नहीं है अर्थात कह देंगे एक घंटा बैठोगे नहीं बैठ पाएगा कहीं तो वेदांत विचार करोगे कहीं करेंगे आठ घंटा करेंगे तो ये तत्व तो तो निश्चय करने का मौका पूर्व से संस्कार है ये दोनों मार्गो से होगा इसी के लिए क्या मार्ग ये अलग अलग मार्ग तत्व तो ज्ञान है ना बाधित का अर्थ है कि सत्यत्व का ये निराकरण हो जाएगा सत्य का निराकरण इतना ही अर्थात तो वेदांत तो इतना करवा देगा सत्य का निराकरण करवा देगा किंतु तो हमको जगत भी दिखना नहीं चाहिए उसके लिए तो योग करना पड़ेगा आपको ध्यान करना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद भी चतुर्थ भूमिका के बाद भी कोई सोचेगा नहीं नहीं हमको ये जगत और मिथ्या हो गया है दिखना ही नहीं चाहिए क्यों कहते कि उससे अधिक आनंद है ध्यान तो से वो वास्तविक है ना मनो एकाग्र रहने से आनंद आप शिव जी का चिंतन करे स्वरूप का चिंतन करे ब्रह्म का ब्रह्म स्वरूप आत्मा एक ही चीज़ है। किसी भी ध्येय पदार्थ में मन स्थिर रह जाएगा तो आनंद होगा साथी आप जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तो अन्य किसी पदार्थ में सब मन को एकाग्र करेंगे और जिनको तत्व निश्चय हुआ वो अस्वरूप में ही तत्व निश्चय करेगा किन्तु आगे अगर उसको चाहिए कि रुख भी जाना चाहिए स्वरूप में स्थित होना चाहिए उसके लिए उसको ध्यान करना पड़ेगा आगे उद्यम करेगा वेदांत तो इतना करेगा कि बाध तो कर देगा सत्य तो हटा देगा इतना करेगा द्वितीयम निरस्य प्रथम तो हो गया कि ज्ञान हो जाने के बाद घटाधिका हो जाएगा बाद प्रमाण नहीं है होगा तो ठीक है और द्वितीय जब तक ज्ञान नहीं हुआ घट ज्ञान प्रमाण नहीं होगा ये बात नहीं है ज्ञान नहीं हुआ तो घट ज्ञान प्रमाण होगा मूल में न तो संसार जब तक तो संसार है तब घट ज्ञान बाध्य नहीं होगा इसलिए घट बाधित होकर के वो ज्ञान बाधित ज्ञान हुआ तो अबाधित वा वा नहीं हुआ इसलिए प्रमाण नहीं होगा ये बात नहीं है जब तक संसार दशा है तब घट अबाधित है घट का जो ज्ञान है वो बाधित विषय का तो ज्ञान होगा प्रमाण होगा इसके लिए भी श्रुति प्रमाण देते है यत्र ही द्वैतम इव भवती ये श्याम अवस्था है अज्ञान अवस्था है टीका दिया है अत्रापि अति प्रमाणय संसारदशायां न बाध इस विषय में भी श्रुति देते हैं यत्र है यत्र इति ये यहात यदशा दैतमी तत्तर्थत इतर सन् इतरं पश्यति जब तक द्वैत है मे द्रष्टा भिन्न दृश्य भिन्न है इतर सन् इतर पश्य मूल ये द्वैतम इव कहता है मंत्र वास्तविक द्वैत होता ही नहीं तो द्वैतम भवति हैदर्थ तरह अवस्था इतरह सन इतर पश्युते संसार दशा में ये ये रहे है अच्छा प्राणिक भाष बंदे भगवत ईश्वर मूर्ति